अध्याय 33 श्रीमती सुशीला मजूमदार ढाका उद्बोधन भवानीपुर से अपने पति और पुत्र के साथ मैं श्री श्री मां का दर्शन करने आई देखा कि मां ऊपर के बीच वाले कमरे के चौखट के सामने खड़ी होकर किसी से बात कर रही हैं।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 मां के बार बार खाने के लिए कहने पर मैंने उसे खा लिया मां स्वयं पानी ले आई और बोली रसगुल्ले का रस जमीन पर गिरा हुआ है कपड़ा भिगाकर उसे पोंछ दो और हाथ धो लो यह सब होने के बाद मां चौकी पर बैठी और मेरा परिचय आदि पूछने लगी ज्यों ही मैंने कहा मेरा एक ही पुत्र है उसी समय नी प्रणाम करने आया मैंने कहा मां यही लड़का है नी के प्रणाम करके चले जाने पर मां ने कहा लड़के का विवाह नहीं किया मैं विवाह नहीं हुआ है मां एक ही लड़का है फिर भी विवाह नहीं किया मैं वह विवाह नहीं करना चाहता मां अहा, लड़कों की आजकल यही एक रट है क्यों विवाह करने से क्या अच्छा नहीं रह सकता मन में ही सब कुछ होता है क्या ठाकुर ने मुझसे शादी नहीं की लड़के ने दीक्षा ली है मैं हां वह आपका ही तो लड़का है मां हां पर शादी क्यों नहीं करेगा अच्छा मैं कह दूंगी लोग दुख कष्ट उठाना नहीं चाहते दुख कष्ट पाकर भी जो ठाकुर को पकड़े रहेंगे वे निश्चय ही ठाकुर को पाएंगे तुम्हारी क्या इच्छा है यह तो बोलो मैं मां उसका किससे मंगल होगा यह तो मैं नहीं समझ पा रही हूं आप तो उसका मंगल अमंगल सब जानती हैं इसीलिए आप जो कहेंगी वही होगा मेरी दूसरी कोई राय नहीं है मां देखो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 स्वप्न में पाया है मैं हां मां स्वप्न में आपका दर्शन प्राप्त किया है तथा दीक्षा भी पाई है मां अच्छा मंत्र क्या है याद है तो मुझसे कह दो मेरे बीच मंत्र बताते ही मां ने कहा हां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 अपने पति के साथ मां वे कहां रहते हैं क्या काम करते हैं मैं वे रा बाबुओं के स्टेट में मैनेजर हैं मां अरे मां तुम मैनेजर बाबू की पत्नी हो इतनी देर तक बताया क्यों नहीं अरे राधु, माकू मैनेजर बाबू की पत्नी को आकर प्रणाम करो मैं मां का यह व्यवहार देखकर संतित होकर बोली मां आप यह क्या कह रही हैं मैं तो कायस्थ संतान हूं ये लोग ब्राह्मण की संतान होकर मुझे कैसे प्रणाम करेंगी मां ने कहा यह सब नहीं कहते तुम भक्त हो भक्तों की कोई जाति नहीं होती तुमको प्रणाम करने से ही उनका कल्याण होगा राधु और माकू के आने पर जब मैंने उनके पैर पकड़ लिए तो मां ने कहा रहने दो रहने दो वह प्रणाम करने नहीं देगी वे लोग भक्त जो हैं इसीलिए सर्वभूतों में ठाकुर को देखते हैं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 और मुझे देखने के लिए कृपा करके मेरे घर आए उनके भाव और प्रेम से मुक्त होकर हम लोग बहुत दिनों से उनके पास जाते आते रहे उन्होंने भी दया करके हम लोगों को अपना बना लिया और आपकी तथा ठाकुर के महात्म्य की बातें हम लोगों को बताई उससे ही हम लोगों के हृदय में आप लोगों के प्रति आकर्षण का अनुभव हुआ वे केवल यही कहते मैं कुछ नहीं भगवान रामकृष्ण देव ही मेरे सब कुछ हैं यदि मंगल आकांक्षा चाहते हो तो मन प्राणों से उनके प्रति शरणागत हो इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है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 यहां भेज दें योगिन स्वयं ही पकड़कर ले आया देखा उसका सिर फूल गया है आंखों से अविरल आंसू बह रहे हैं पैर यहां के वहां पड़ रहे हैं आंखों में आंसू भरे होने के कारण मुझे देख नहीं पा रहा है मैंने उसे पकड़कर बैठाया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 मैं उसे खिलाने लगी वह खा नहीं पा रहा था खाना निगल नहीं पा रहा था बाहर की ओर मन नहीं था केवल मां मां का शब्द और वह मेरे पैरों पर हाथ रखे बैठा रहा स्त्रियां मुझसे कहने लगी मां तुम्हारा खाना तो नहीं हुआ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 उसे नीचे ले जाया गया जाते समय मुझसे केवल यही कह गया नाहम ना हम तूहू तूहू अर्थात मैं नहीं मैं नहीं तू ही तू ही जो लोग समीप थी उनसे मैंने कहा देखा कैसी बुद्धि है मेरे लिए वह सब कर सकता है एक बार एक गंदा सा फटा कपड़ा पहने अपने बगीचे के पेड़ से एक टोकरी भर अच्छे अच्छे आम सिर पर रखकर ले आया उसके मन की इच्छा थी कि बैठकर मुझे खिलाएगा लेकिन मुंह से कुछ कहा नहीं टोकरी सिर पर रखकर इधर उधर कंगालों के समान घूम रहा था योगेन ने कहलवाया मां से कहो नाथ महाशय आम लेकर आए हैं न कुछ कह रहे हैं और न किसी को दे रहे हैं मैंने कहा यहां भेज दो वह टोकरी सिर पर रखकर ही आया एक ब्रह्मचारी ने सिर से टोकरी नीचे उतारी उस समय ठाकुर की पूजा नहीं हुई थी मुझे प्रणाम करते ही वह पागलों के समान बेहोश हो गया मुंह से केवल ठाकुर का नाम और मां मां का उच्चारण हो रहा था दोनों नेत्रों से अश्रुधारा बह रही थी आम बहुत अच्छे थे कई आमों में चूने का निशान लगाया गया था उन्हें काटकर ठाकुर को भोग दिया गया बेटी योगेन ने आकर मुझे एक शाल पत्ते में प्रसाद दिया मैंने थोड़ा खाया और गोलाब से कहा और एक शाल पत्ता ले आओ पत्ता लाने पर उसमें अपने पत्ते से प्रसाद लेकर मैंने उससे कहा खाओ कौन खाए उसे अपने शरीर का ही होश नहीं हाथ मानो बेजान से हो गए थे मेरे उसे पकड़कर बहुत कहने पर भी उसने खाया तो नहीं पर एक आम लेकर सिर पर घिसने लगा मेरे नीचे खबर भेजने पर लोग आकर उसे नीचे ले गए प्रणाम करते करते उसने अपना सिर फुला डाला अन्नप्रसाद फिर से ले ही नहीं पाया थोड़ी देर बाद मुझे खबर मिली कि होश आने पर वह चला गया थोड़ी देर बाद ही पत्तल बिछाया गया मां ने मुझसे कहा आओ प्रसाद पाओ मां के पीछे पीछे भोजन कक्ष में जाने पर मां ने कहा आओ मेरी तरफ मुंह करके सामने की पंक्ति में बैठो मां ने मक्खन में भात सानकर तीन कौर मुंह में देकर मुझसे कहा प्रसाद लोगी हाथ फैलाकर लो दाहिना हाथ पढ़ाते ही मां बोली इस तरह कहीं प्रसाद लेते हैं दोनों हाथ फैलाकर लो मेरे दोनों हाथों को फैलाते ही मां ने सारा मक्खन सना भात मेरे हाथ पर दबाकर रखा और बोली सिर से लगाकर खा लो मैं तो अवाक रह गई मैंने कहा मां मैं तो कायस्त हूं आपने खाते खाते मुझे छू लिया अब आपका खाना कैसे होगा मां ने कहा तुम लोगों के साथ अब मेरे जात पात का क्या विचार तुम लोग तो मेरी ही संतान हो प्रसाद खा लो तब मैं लज्जित होकर प्रसाद खाने लगी मां खूब आनंदित होकर खाने लगी और बातें करने लगी और बीच बीच में पूछने लगी कि मुझे क्या चाहिए मां क्यों जी तुम लोगों के देश में तीर्थ नहीं है मैं, नहीं मां तीर्थ तो देखा नहीं पर एक स्नान है उसे ब्रह्मपुत्र स्नान कहते हैं मां हां वह बात सुनी तो है अच्छा इस बार मुझे लेती जाना तुम लोगों का देश भी देख तीर्थ भी हो जाएगा मैं मां पूर्व बंग का क्या ऐसा सौभाग्य होगा मां क्यों नहीं होगा वहां ठाकुर के बहुत भक्त हैं नरेंद्र गया शरद गया है और भी कई लोग गए हैं जहां लोग ठाकुर को चाहते हैं वहां मैं क्यों नहीं जाऊंगी चने की दाल चौचुरी रस्तार तरकारी और खट्टी सब्जी यही सब प्रसाद में था मां ने कहा इन्हें मछली लाकर दो मैं नहीं मां प्रसाद खाकर ही तृप्त हो गई हूं अब और मछली नहीं खाऊंगी मां यह क्या सुहागिन स्त्री होकर मछली नहीं खाऊंगी पैरों में आलता क्यों नहीं लगाया मैं हमारे देश में आलता लगाने का रिवाज नहीं है शंख की चूड़ी सिंदूर आदि लगाने से ही लोग सुहागिन समझते हैं मां होगा ऐसा इस देश में तो शंख की चूड़ी सिंदूर आदि शौक करके पहनती हैं नहीं तो लोहे की चूड़ी और आलता ही सुहागिन का लक्षण है